वहाँ स्टेशन के अंदर की दीवार पर लिखा था जो आने वाला है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है आखिर में जब विक्रांत पनवेल पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच में दाखिल हुआ तो वहां घुसते ही उसे सबसे पहले नैना ही दिखाई पड़ी नैना को देखते ही विक्रांत का सारा मूड खराब हो गया उधर नैना भी विक्रांत को यहाँ देख कर हो गई वाओ मिस्टर विक्रांत यही नाम है ना तुम्हारा मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ अब नैना बड़ी बड़ी आंखों से विक्रांत को देखते हुए कहा तो तुम हमारी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए यहाँ तक चले आए नैना आज फॉर्मल ड्रेस में ही ऑफिस में काम कर रही थी उसने ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी थी और उसके नीचे वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी हर बार की तरह नैना आज भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी बड़ी बड़ी आंखों के साथ लगभग पाँच फिट पाँच इंच का उसका करवी फिगर विक्रांत के ईमान को चुनौती दे रहा था उसकी खूबसूरती को देख एक बार के लिए तो विक्रांत उसके पुराने सभी व्यवहार को भुला चुका था प्रॉब्लम बढ़ाने का मतलब मैं यहाँ काम से आया हूँ तुम्हें नमिता मैडम ने बताया ही होगा मैं अर्जेंट काम से यहाँ आया हूँ विक्रांत ने कहा ओह अच्छा अच्छा तो तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हो तुम्हें ही नितेश से पूछताछ करनी है मुझे नमिता मैडम ने बताया तो था लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे इन्वेस्टिगेशन करने वाह कमाल नैना ने विक्रांत के डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हुए कहा विक्रांत के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तो थे नहीं इस वजह से उसे डर था कि कहीं नैना उसे इन्वेस्टिगेशन से रोक ना दे इस डर से उसने नैना के आगे रिक्वेस्ट करते हुए कहा देखो हम दोनों हैं एक ही डिपार्टमेंट के और नितेश से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पूछताछ करनी है अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई तो हो सकता है कि तुम्हारा काम भी आसान हो जाए नहीं नैना ने साफ तौर पर विक्रांत को मना कर दिया तुम नहीं मिस्टर विक्रांत आप इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी और को भेजिए आप ये काम नहीं कर सकते अच्छा फिर तुम देख लेना तुम मुझे इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रही हो अब अगर कल को कुछ भी इधर उधर होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी मुझे मत कहना फिर विक्रांत ने नैना को कानूनी नियमों की धोस देना शुरू कर दिया अच्छा तुम मुझे मत समझाओ ठीक है अभी तुम मेरे ऑफिस में आए हो और मेरे द्वारा पकड़े हुए मुजरिम से पूछताछ करने के लिए कह रहे हो लेकिन मैं बिना प्रॉपर पेपर के तुम्हें ये नहीं करने दूंगी हाँ तुम पेपर लेकर आ जाओ उसके बाद फिर आराम से अपनी इन्वेस्टिगेशन करो नैना ने भी अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए यहां साफ साफ पता चल रहा था कि नैना जानबूझकर विक्रांत के काम में रुकावट डाल रही थी देखो नैना ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और मुझे जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करना है प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा कोपरेट कर लो अभी मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दो फिर तुम्हें जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा मैं तुम्हें सब प्रोवाइड करवा दूंगा और मैं खुद नमिता मैडम के नाम पे यह कर रहा हूं तुम उनका ऑर्डर कैसे टाल सकती हो विक्रांत ने नैना को अपनी बातों में लेते हुए कहा लेकिन नैना भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी उसने कहा मैं नमिता मैडम से बात कर लूंगी उन्हें सब समझा दूंगी अगर ब्रांच के लीडर भी मुझसे ये करने के लिए कहते तो भी मैं तुम्हें बिना पेपर के इन्वेस्टिगेट नहीं करने देती समझे इसकी तो मैं क्या बताऊं मन ही मन में विक्रांत ने नैना को जी भर के गालियां दी लेकिन फिर बाहर से खुद को शांत रखते हुए अच्छा सारे सवाल पूछूंगा बट प्लीज मुझे इंटेरोगेट कर लेने दोस्त से जी बिल्कुल नहीं मेरे होते हुए मैं तुम्हें ऐसे इंटेरोगेट नहीं करने दूंगी नैना ने हंसते हुए कहा और जब तक तुम विक्रांत सक्सेना हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं नैना तुम कुछ ज्यादा ही अकड़ नहीं दिखा रही है विक्रांत ने गुस्से से भरे लहजे में कहा मैं भी डीएन नगर पुलिस स्टेशन का ऑफिसर हूँ और वो ब्रांच यहाँ से काफी बड़ी है तुम्हारा भी कभी न कभी जरूर काम पड़ेगा तुम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे रूल्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है अच्छा तुम तो मुझे रूल बताओगे अब मुझसे गली छाप अवारा की तरह बात मत करो समझे मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब रूल्स और नियम के मुताबिक ही कर रही हूँ नैना ने कहा विक्रांत का दिमाग घूम गया एक बात तो उसकी समझ में आ चुकी थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन नैना उसे किसी भी कीमत पर इंटेरोगेट नहीं करने देगी सच में नैना बहुत ही धूर्त थी लेकिन धूर्तता के मामले में विक्रांत भी किसी से कम नहीं था जब उसने सारे पैंतरे आजमा लिए और फिर भी नैना ने इंटेरोगेट करने के लिए परमिशन नहीं दी तब जाकर उसने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का फैसला किया वो नैना के सामने ही खड़े खड़े जोर से हंस पड़ा उसे यू अचानक से हंसता हुआ देख किसी को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक इसको क्या हो गया है। नैना को भी विक्रांत का यह पैंतरा समझ में नहीं आया जोर जोर से हंसने के बाद विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा नैना गिरेवाल तुम्हारे जैसी कमेनी और मैंने आज तक नहीं देखी। तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो तुम्हारे जैसा कायर मैंने आज तक नहीं देखा क्या मतलब तुम्हारा नैना ने अपनी शर्ट की बाहें मोड़ते हुए कहा विक्रांत की बातें सुनते ही नैना का खून खोल उठा वो अभी के अभी विक्रांत का मुंह तोड़ देना चाहती थी नैना के टीम मेम्बर को भी अंदाजा हो गया था कि यहां पर अब फाइट होने वाली है विक्रांत ने फिर से नैना को उकसाते हुए कहा क्या कहा था तुमने मुझसे अगली बार मिलोगे तो जान से मार दोगी आओ मारो जान से देखता हूं कितनी ताकत है तुम में नैना का खून खौल उठा उसने एक्शन की पूरी तैयारी कर ली उसने अपने बालों को समेटते हुए कहा लग रहा है तुम तो आज सही सलामत जाना नहीं चाहते प्रोमिस कर रही हूँ आज हाथ पैर तोड़ के भेजूंगी रियली oh, really? नैना गिरेवाल को गुस्सा आ गया क्या आ जाओ सारा गुस्सा निकाल दूंगा तेरा आज